मेरा नाम डॉक्टर जिनेंद्र जैन है और मैं मेरठ से आया हूं मेरा प्रश्न यह है कि मानव की इस अस्तित्व में क्या उपयोगिता है जैसे कि इस अस्तित्व में जितने भी इकाइयाँ हैं पदार्थ हैं और पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं उन सब की एक निश्चित उपयोगिता है और वो एक हारमोनीम में वो जीते हैं और कोई ऐसा स्थान जब हम देखते हैं जहाँ पर मानव अब तक नहीं है कोई ऐसा टापू मिल जाता है तो प्रकृति अपनी सुंदरतम और व्यवस्थित रूप में वहाँ होती है अब अगर कल्पना करें वहाँ मानव आ जाता है तो वो जो नेगेटिव काम करता है उसको तो एक तरफ रखें हम हमारे सामने ही है लेकिन उसकी उपयोगिता क्या है ये ये मैं जानना चाहता हूँ छोटी सी बात करते हैं आपने जो उदाहरण लिया कि एक सुंदरतम जगह है जहाँ पर मानव नहीं है और वह प्रकृति वहाँ पर बढ़िया नदी बह रही है पक्षी चह रहे हैं कोई गंदगी वहां नहीं है कीचड़ नहीं है कुछ भी दिक्कत नहीं है लेकिन इसको देखने वाला कौन इतनी सुंदरता ये प्रकृति में इतनी सुंदरता ये अस्तित्व में इतनी सुंदरता ये इतनी पूरकता इतनी उपयोगिता का दृष्टा कौन तो मानव की उपयोगिता क्या है महाराज अगर इस प्रश्न से आपको समझ में आ जाए तो भला हो मेरा मानव की केवल ये उपयोगिता है कि इतनी सुंदरतम चीजों को देखने वाला प्रकृति में ही एक इकाई बनी जो इसको देख सके तो मनुष्य की उपयोगिता है ये पूरे अस्तित्व को देखने वाले के रूप में ये बहुत सुंदर आप घर बनाते हो यदि कोई इसको देखता नहीं है तो कैसा लगता है आपको आप ढूंढ ढूंढ के मेहमान को लाते हो आ जा घर देख लेना एक बार तो ये प्रकृति सुंदर है अस्तित्व सुंदर है इसको देखने वाला भी कोई चाहिए हम क्या मानते रहे देखने वाला भगवान है है ना देखने वाला मानव है ये प्रकृति नहीं ये अस्तित्व में ये मानव पैदा हुआ ये अस्तित्व स अस्तित्व रूप में मानव प्रकट हुआ है और इस पूरे कार्यक्रम को देखने का दृष्टा जो है है ना वो मानव होता है मानव यदि ऐसा देख पाता है तो अपने में उपयोगिता संपन्न होता है तो फिर वो गंदगी भी नहीं करता है और वो व्यवस्था में भागीदारी करता है ये उसका प्रमाण है व्यवस्था व्यवस्था में भागीदारी उसका प्रमाण बनता है तो दृष्टा होना मानव में मानव के आता है तो मानव क्यों है तो दृष्टा होने के लिए ये पूरे अस्तित्व को यदि कोई समझ सकता है तो वो मानव है जब तक वो समझा नहीं कोई इसको तब तक वो, वो लूप कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो अस्तित्व में जो कुछ भी विकास हुआ विकास क्रम हुआ जागृति जागृतिक्रम जो कुछ हुआ वो सब मिला कर, उसी में से एक इकाई ऐसी बनी जो इन सबको देख सके तो ये लूप कम्प्लीट होने की बात है है ना ये अस्तित्व प्रमाणित होने की बात है तो दृष्टा होकर मानव समझ कर इस ब्यूटी को समझने वाला यदि कोई है वो तृप्ति जो मानव में तृप्ति हो रही है वो तृप्ति मौलिक रूप से देखेंगे तो सह अस्तित्व में नियति है उसकी प्रावधान है उसका तभी ये जो कुछ हुआ जो कुछ भी अच्छा सुंदरता चीज़ें बनी इसको देखने वाला भी चाहिए और देखने वाला भी इसी में से है सोचिए क्या अद्भुत बा, बात है हमारा यदि ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो नाचने के अलावा और कुछ कार्यक्रम आपके पास बनता नहीं है है ना और ऐसा जीने के अलावा कोई कार्यक्रम बनता नहीं है इतना खूबसूरत दृश्य है उस दृश्य को कोई देखने वाला नहीं हो अस्तित्व इतना इतना बेनूर थोड़ी हो सकता है एक ये जो नूर है इसको देखने वाला भी तो कोई चाहिए तो आप आप इसको देखने वाले हो देखने का मतलब समझने वाले हो आप समझते हो तो आप इसको रिकोगनाइज करते हो कंसिडर करते हो आप में वो आप में वो तृप्ति के रूप में बनता है और अस्तित्व में वो प्रमाणित होने के रूप में बनता है इस प्रकार से सारा जो मेहनत है वो सारा जो प्रकृति का श्रम है अस्तित्व में जो भी नियम है उसकी तृप्ति होती है पर एक मानव का इतना बड़ा वैभव है इसको यदि हम समझ पाए जान पाए तो कारों होगा का महाराज नहीं वैल्यू क्या करता है प्रकृति में वो अस्तित्व में जहाँ वो प्रवेश करता है अरे एड वैल्यू उस... बताया उसको समझता है देखता है उसको देखेगा कौन वो एड वैल्यू नहीं है आपका देखना आपका समझना है उसमें एड वैल्यू है इतना बढ़िया संसार बना और उसको कोई देखने वाला ही नहीं है कुत्ता देखेगा उसको गाय देखेगा पत्थर देखेगा हवा देखेगा तो यही वैल्यू एडिशन है कि कोई चीज जो बनी हुई है उसको देखने वाला भी तो कोई हो तो अगर उसको देखने वाला नहीं है तो उसका क्या सदुपयोग प्रमाण क्या हुआ उसकी वो बनी कि नहीं बनी तो मानव ही वो प्रमाण है मानव ही ये वैल्यू एडिशन कर रहा है किसमें कर रहा है आप प्रकृति का ही अंश हो तो प्रकृति में से एक इकाई ऐसी बनी जो इसको देखने लायक हो गई ये वेल्यू एडिशन है और कहा से लाओगे और इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो भला आपका चलिए ठीक है भाई देखने, देखने वाला बात कर रहे है ठीक है मतलब ये किस दृष्टिकोण से अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि देखने वाला बोले तो टूर में चले गए हर जगह का देखते रह रहे देखने का मतलब समझना बताया ये सुंदरता क्या सुंदरता है इसको देखने वाला भी तो चाहिए देखने का मतलब समझना जैसे जैन साहब ने कहा कि भाई वो क्या हो गया वो आदमी कैसे गड़बड़ कर दिया है ना तो उसका मतलब वो नहीं समझ पाया गड़बड़ हो गया मानव को हटा तो सब बढ़िया हो जाएगा ऐसा हम कल्पना करते हैं तो फिर इसको देखेगा कौन तो ये लूप कंप्लीट ही नहीं हुआ इतना सब हुआ उसको इसी में से इकाई निकली जो इसको देखता है देख के तृप्त होता है तो प्रकृति का किया हुआ श्रम प्रकृति का किया हुआ श्रम को प्रकृति ही देखकर संतुष्ट होता है तो वैल्यूएडिशन ये है कि प्रकृति में जो श्रम हुआ आपके देखने से देखना मतलब समझना समझना मतलब व्यवस्था देखना मतलब आँख से देखना नहीं है पूरे चीजों को समझ पाना कि सुंदरता क्या है तो प्रकृति में श्रम हुआ प्रकृति ही इसको देखने वाला बना तो ये एक प्रकृति में आप वैल्यूएडिशन कर दे रहे आप एक ऐसे ऐसे कार्यक्रम की जगह में खड़े हो जहाँ पर पूरी धरती में जो कोई श्रम हुआ आप तक उस, उस श्रम को आप, आप उसको उसकी सफलता का एक बड़ा अहम मुद्दा हो जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक हमारे में खुशहाली आ नहीं सकती आएगी नहीं तब तक आप अपनी उपयोगिता को पहचानोगे नहीं और ये उपयोगिता जब तक हमको दिखेगी नहीं तब तक हमारे में खुशहाली आएगी नहीं मूल्य आएंगे नहीं ये सब बातें लगेगी छोड़ो ना अच्छी बात तो है लेकिन क्या करना है इसका तो मनुष्य इसको देखने वाला है समझने वाला है तो सोचिए प्रकृति में से आप ही दृश्य भी हैं और आप ही दृष्टा भी हैं तो जब तक आपको ये बात अपना अपना महत्व समझ में नहीं आया उपयोगिता समझ में नहीं मूल्य समझ में नहीं आया कि क्या वैल्यू है इसका तब तक बात पूरी होती नहीं